कहना चाहिए देखो ये पॉजिटिव थिंकिंग वाले सकारात्मक नहीं सांसारिकता तो सांसारिक तो पॉजिटिव है और आध्यात्मिक देखो नेगेटिव क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो आध्यात्मिक व्यक्तियों को दी तो दुनिया कहती है भौतिकवादी यही तो कहते हैं आध्यात्मवादी कैसे है नकारात्मक है इस दुनिया का भी सुख नहीं ले सकते <laughs> दोष ही देखते रहते नकारात्मक है ना ठीक है देखिए तो इतरत इतरा इतर दोषात वो एक वो एक गीत भी आता है वो मेरे को पूरा ध्यान नहीं आ रहा है संसार से भागे फिरते हो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 हवाई जहाज लेके जाते हैं तो उसमें पैराशूट भी रखते हैं ये पॉजिटिव थिंकिंग है नेगेटिव थिंकिंग है <laughs> ये नावे जाती है तो उसमें वो रक्षा के उपाय रखते हैं वो और और टायर और जैकेट वगैरह वो रहते हैं वहां हवाई जहाज में बैठते ही कहते हैं बेल्ट बंद हो ये करो वो करो पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग नेगेटिव, नेगेटिव। दुर्घटना हो जाए ये ना हो जाए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 ये नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हितकर है वो सब पॉजिटिव है चाहे भाषा में ना लगाओ आ लगाओ कहीं तो नेगेटिव पॉजिटिव या जो भी सकारात्मक वाक्य बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हितकर है।, है सकारात्मक अहितकर है।, है नकारात्मक चलिए हमारा तो रास्ता ही नकारात्मक का है आगे देखिए पैंसठवां सूत्र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 दोनों वक्त हो जाते हैं तो देखो वैसी कुछ बात यहाँ पर लिखी पैंसठवा सूत्र बोलिए द्वयोहो हो एक तरह वा, तो से वासी अपवर्ग तो अपवर्ग किसे कहते हैं देखिए अपवर्ग की परिभाषा दी कि द्वयोहो दोनों के दोनों कौन हैं प्रकृति और पुरुष ये दोनों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 मान करके इसको मैं अपना रहा था इसके लिए इतना प्रयत्न कर रहा था उसमें इतने दुख है, ये तो है मेरे लिए अब प्रकृति को पता लग गया कि इसने तो मेरे दोषों को जान लिया है तो नोप सर्पणम अब वो पीछे पीछे नहीं आएगी वो पीछे पीछे नहीं आएगी वो कुल के समान से प्रकृति भी निवृत्त हो जाएगी ये एक समझाने की शैली है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 नित्य मुक्त शब्द आपके लिए आया था देखिए यहां फिर क्या कहते हैं इकहत्तरवा सूत्र बोलिए नई कांत तो बंध पुरुषस्य अविवेकात से पुरुषस्य आत्मा का एकांत यानी केवल एक तरफ एक एक पक्ष से वन साइडेड एक तरफ से नई कांत बंध मोक्षऊ बंद और मोक्ष एक तरफा कुछ भी नहीं है हम कहें कि एक तरफा इसका बंदी बंद है नहीं एक तरफा मुक्ति ही मुक्ति है नहीं, नहीं कांतः तो बंद मोक्ष एक पक्ष में कुछ नहीं है कि या तो बंद है या तो सदा बंद रहेगा या सदा मुक्ति रहेगी ऐसा एक अंत एक पक्ष एक सिद्धांत तो नहीं मान सकते नहीं कांतः बंद मोक्षऊ पुरुष पीछे भी जो सूत्र आया था व्यावृतो भय रूप दोनों रूपों से ये भिन्न है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 तीसरे अध्याय के इकहत्तरवे सूत्र तक पिछली कक्षा में पाठ देखा था पिछले पार्ट में से को कुछ पूछना हो तो हाथ खड़ा करेंगे पूछना है? उनको दीजिए बोलिए आचार्य जी ये तृतीय अध्याय का छियालीसवा सूत्र है दयादी इसमें तीन प्रकार की जो श्रेष्ठी रचना बताई है पहली जो देव है इसमें आठ प्रकार के बताए हैं जिसमें राक्षस और पैशाच भी इसमें बताए गए हैं और दूसरे मानुष लोक व्यवहार में तो राक्षस या पैशाच आदि को मनुष्य से निम्न कोटि में ही माना जाता है इसमें इसमें देव कोटि में दिया गया इसका हो सकता है लेखक मैं किस दृष्टि से लिखा कुछ मैं कह नहीं सकता इस विषय में जो मैंने बताया है उसमें कुछ पूछना है तो कुछ आचार्य जी नियम ये है कि दो विरुद्ध गुण आपस में इकट्ठे एक काल में नहीं रह सकते तो इसी नियम के अनुसार ही ये विवेक अविवेक विद्या अविद्या ये सब के ऊपर यही नियम लागू होता है ओ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 नहीं आचार्य जी मैं ये स्वीकार कर रहा कि जो दो विरुद्ध गुण हैं एक काल में उनमें से एक ही गुण रहेगा दोनों नहीं इकट्ठे रह सकते ये तो अलग बात हुई बस। ये तो मान्य हो गई अब आप अगली बात का उत्तर दीजिए उत्तर ये है कि अविवेक को हटा दो अविवेक हटाना पड़ेगा तब विवेक आएगा और विवेक आएगा तब अभी विवेक आएगा तो वो होगा ही नहीं बस ये स्वाभाविक है नहीं प्रथापत्ती से नहीं जब विवेक आएगा तो अविवेक हट जाएगा ना वो हटाने की जरूरत नहीं वो, तो बस वो एक एक ही चीज को अपना लो तो दूसरी वो अपने आप ही तो दोनों ही बातें आपको सिखा रहे हैं ठीक है ठीक है।, है पिछले पाठ में से किसी और पूछना है कुछ कहना था आचार्य कि तब तक हमें विद्या का पता नहीं होगा तो अविद्या का पता ही कैसे पड़ेगा कि यह विद्या है इसलिए पहले तो विद्या ही लानी पड़ेगी विद्या हटाने के लिए पहले विवेक लाएंगे जी फिर अविवेक हटाएंगे विवेक नहीं होगा तो अविवेक का पता ही नहीं पड़ेगा हमें कि अभिवेक है हम तो उसको सही मानते रहेंगे ठीक है ठीक है सूत्र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 अगला कोई पूछना है तो हाथ खड़ा कर लीजिए तो माइक पहुंच जाए वहां पर बोलिए। विवेक अविवेक के लिए कि मतलब दोनों दृष्टिकोण ठीक हो सकते हैं आपको जो प्रतीत हो आपका हमें अपनी गंदगी हटानी है आगे का काम अपने आप हो जाएगा गंदगी का पता तो लगना चाहिए वैसे जैसे ये कह रहे हैं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 जी अच्छा समझ में आ इसमें क्या समझ में नहीं आया न कारण लयात किल्ते लयातन उत्थान इसका पुण्य से अर्थ समझा समझ में नहीं आया कारण लयात की अस्पष्टता है ये कल भी बताया था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 अब मैं आपको समझ में आए ऐसा एक भाग बोल देता हूँ <laughs> पूरा सब तो संदेह है उसमें ये या वो कि ध्यान उपासना में जब प्रकृति का प्रलय कर देते हैं ठीक हाँ। है कुछ भी नहीं है कार्य जगत का प्रलय कर हाँ। देते हैं प्रकृति सत्वर स्था में तो उस समय कैसा लगता है कुछ भी नहीं। अच्छा लगता है हाँ। अच्छा लगता है नाम रूप चले गए जो इस सृष्टि बनाते हैं उसमें बहुत अच्छा लगता है नहीं सुखद स्थिति लगती है शांति लगती है आह्लाद होता है अच्छी अनुभूति होती अच्छा लगता है यू कहें तो, तो कोई सोचे कि बस यही कृतिकृत्यता हो गई है यही मुक्ति का प्राप्ति हो गई है मेरे को तो तो बोले इतने मात्र से मुक्त कृत कृत्यता नहीं, नहीं होगी क्योंकि ये तो ऐसा है जैसे कि इसने पानी में डुबकी लगाई मग्न हुआ निमग्न हुआ उसे फिर निकल करके आ जाता है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 कोई उसी में तृप्त हो जाए कि बस बहुत है ये प्रकृत तो कृत्यता मेरे को तो बोले ये तो थोड़ी देर के लिए ही तो मग्न हुए हो प्रभु भक्ति में या और जिसमें भी एकांत में अपने आप उसके तो बाद में खाने पीने उठेंगे या नहीं जैसे पानी में जो डुबकी लगाई है जिसने वो सांस लेने के लिए निकलेगा या नहीं बार लेना सांस तो लेना पड़ेगा नहीं तो जी जी नहीं सकता एक सीमा के बाद वो अंदर जो गया है भले ही ठंडे से निवृत्ति हो रही है बेचैनी शुरू हो जाएगी उसको बाहर आना पड़ेगा ऐसे ही ध्यान आदि के समय में एकांत में बहुत अच्छा लग रहा है कब तक बैठेंगे इसमें उठके आना होगा ना निवृत्त होना होगा निद्रा इत्यादि यानी व्यवहार दशा में व्यत्थान दशा में आना ही पड़ेगा तो वैसे ही मग्नवत उत्थान उठ के आएंगे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 मैंने उनको समझाने के लिए उत्तर दिया है उनको समझ में आ गया आपका तो प्रश्न ही नहीं था ये जो पिछले इस, इस, वाला प्रश्न था गंदगी को हटाने वाली बात तो वहाँ पर जैसे जड़ को समझना या चेतन को समझना ये वाली ये वाला एग्जांपल वहाँ नहीं अप्लाई होगा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 के बिना मानी मल को हटाए बिना स्वच्छता नहीं आएगी उसमें करना अंधकार प्रकाश का जो उदाहरण दिया जाता है कि अगर अंधेरा है कितने, कितना ही पुराना हो सिर्फ एक प्रकाश की ज्योति एक प्रकाश मान लिया तो जाए तो वो प्रकाश तो बहुत सारा हो चुका है ना आप में भी प्रकाश तो हम सब में में हो चुका है ना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 लीन होने का मतलब वो नाशह कारण लय वाला लीन होना है कि अपने मन अंतःकरण ये विघटित हो करके और कारण रूप में पहुंच गए ये लीन होना है अथवा ये अंतःकरण आदि बने केवल विचार से प्रकृति का चिंतन में मग्न हो गया है वो है ये सारी बातें है वहां पर ये प्रश्न वहां पर बाकी है अभी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 अब उन तनमात्राओं से जो पांच महाभूत बनते हैं उनको भी नहीं ले सकते उनको लेते ही तो सात संख्या फिर गड़बड़ा जाएगी इन सात को लेंगे केवल बुद्धि यानी महतत्व अहंकार और पांच तनमात्रा ये सात को लिया अब इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि भई ये जो ग्यारह इंद्रियां थी वो भी तो प्रकृति के ही रूप थे और पांच महाभूत हैं ये भी तो प्रकृति के ही रूप है इनको भी ले लेते साथ में ये साथ को ही क्यों गिना इन्होंने ले सकते प्रकृति के रूप ही तो ले रहे हैं मूल प्रकृति से क्या क्या बना है ये साथ ही क्यों लिखें? तो इसमें ये जो 11 इंद्रियां हैं ये केवल कार्य रूप है कारण रूप नहीं है ये 11 इंद्रियों से कोई और चीज बनते हुए बताई क्या यहाँ पर शास्त्र में नहीं बताई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 उसको भी छोड़ दिया अब ये जो बीच के हैं बुद्धि अहंकार और पांच तन मात्राए ये पीछे वालों का तो कार्य है लेकिन आगे वालों के ये कारण भी है ये जो सात कारण थे उनको यहां पर लिखा कि रूपयी सप्तर आत्मानम बदी प्रधानम मूल प्रकृति अपने इन सात रूपों के द्वारा आत्मा को बांध लेती है और इनसे बंधे रहते हैं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 अपने इन सात रूपों से आत्मा को बांधती